श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधना तथा दिव्योन्माद श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ईश्वरी भाव की प्रबल बाढ़ जिस समय अचानक मानव जीवन में आकर उपस्थित होती है उस समय उसे दबाने की सहस्त्र चेष्टा करने पर भी वह दबती नहीं साधारण मानव की जड़देह उसके प्रबल वेग को धारण करने में असमर्थ होकर एकदम चकनाचूर हो जाती है इस प्रकार से अनेक साधकों का देहांत भी हो चुका है पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के तीव्र वेग को धारण करने के निमित्त उपयुक्त शरीर की आवश्यकता है अवतार रूप से विख्यात महापुरुषों के शरीर को ही उसके पूर्ण वेग को सर्वदा धारण कर संसार में जीवित रहते हुए अब तक देखा गया है भक्तिशास्त्रों ने इसलिए उन्हें शुद्ध सत्व विग्रहवान कहकर बारंबार निर्देश किया है शुद्ध सत्वगुण रूप उपादान द्वारा निर्मित शरीर को धारण कर संसार में आने के कारण ही वे आध्यात्मिक भावों के पूर्ण वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं इस प्रकार का शरीर धारण करने पर भी बौधा उनके प्रबल वेग से उन्हें तथा विशेषकर भक्ति मार्ग अवलम्बी अवतार पुरुषों को विफल होते देखा जाता है भावभक्ति के प्राबल्य से ईसा तथा तो चैतन्य देव के शरीर की अंग ग्रंथियों का शिथिल होना पसीने की तरह प्रत्येक रोम रोमकूप से बूंद बूंद रुधिर का निकलना आदि शास्त्र वर्णित विवरणों के द्वारा इस बात का समर्थन होता है इस प्रकार शारीरिक विकार दुखद प्रतीत होने पर भी उसी के सहारे उन लोगों का शरीर भक्तिजनित असाधारण मानसिक वेग को धारण करने में अभ्यस्त होने लगता है तदनंतर उस वेग को धारण करने में उनका शरीर क्रमशः जितना अभ्यस्त होता जाता है उक्त विकार आदि भी उतने ही विलीन होते जाते हैं भाव भक्ति की प्रबल प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के शरीर में तब से नाना प्रकार के अद्भुत विकार उत्पन्न होने लगे थे साधना के प्रारंभ से ही उनके गात्रदाह होने की बात इससे पहले ही हम कह चुके हैं उसकी वृद्धि से प्रायः उनको विशेष कष्ट उठाना पड़ता था श्री रामकृष्ण देव ने अनेक बार उसका कारण स्वयं हमसे इस प्रकार निर्देश किया है संध्या पूजनादि करते समय शास्त्रीय विधि के अनुसार जब मैं इस प्रकार चिंतन करता था कि भीतर का पाप पुरुष दब्ध हो चुका है तब यह कौन जानता था कि शरीर के अंदर सचमुच पाप पुरुष विद्यमान है तथा वास्तव में उसे दग्ध विनष्ट किया जा सकता है साधना के प्रारंभ से ही मेरे शरीर में जलन उत्पन्न हुई तब मैंने यह सोचा कि पुनः मुझे यह क्या रोग हो गया क्रमशः उसके बहुत अधिक बढ़ जाने से वह असहनीय हो उठी अनेक प्रकार के आयुर्वेदीय तेलों का प्रयोग किया गया किंतु उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ तदनंतर एक दिन मैं पंचवटी में बैठा हुआ था उस समय एका एक मैंने देखा कि घोर पुरुष शराब पीकर हिलते डुलते हुए अपने शरीर को दिखाकर इसके भीतर से निकलकर मेरे सम्मुख टहलने लगा दूसरे ही क्षण में क्या देखता हूँ कि और एक सौम्य मूर्ति पुरुष गिरवा वस्त्र तथा त्रिशूल धारण किए हुए उसी प्रकार शरीर के भीतर से निकला तथा उसने उस भीषणाकृति पुरुष पर बलपूर्वक आक्रमण कर उसे मार डाला उस दिन से मेरा गात्रदाह भी घट गया इस घटना से पूर्व छह महीने तक गात्रदाह से मुझे बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा था हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है पाप पुरुष के विनष्ट होने के बाद गात्रदाह के निवृत्त हो जाने पर भी उसके कुछ ही दिन पश्चात पुनः गात्रदाह प्रारंभ हुआ था। उस समय वैधी भक्ति की सीमा को पार कर वे प्रेमा भक्ति से उच्च मार्ग के अनुसार श्री जगदम्बा के पूजनादि में नियुक्त थे क्रमशः वह इतना बढ़ गया था कि भीगा अंगोछा मस्तक पर रखकर तीन चार घंटे तक गंगा जी में शरीर डुबोकर बैठे रहने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी बाद में ब्राह्मणों ने आकर यह कहा कि श्री भगवान के पूर्ण दर्शन के निमित्त उत्कंठा तथा विरह वेदना के कारण ही इस प्रकार का गात्रदाह हो रहा है तथा किसी सहज उपाय द्वारा उन्होंने गात्रदाह को दूर कर दिया तदनंतर मधुरभाव के साधन के समय पुनः श्री रामकृष्णदेव के शरीर में गात्रदाह होने लगा था हृदय कहता था हित पिंड के अंदर मिट्टी के एक बड़े सकोरे में अग्नि रखने पर जैसा उत्ताप तथा जिस प्रकार यातना होती है उस समय श्री राम कृष्णदेव को ठीक वैसे ही वैसा ही अनुभव होता था उससे वे व्याकुल हो जाते थे बीच बीच में गात्रदाह फिर से होने के कारण उन्हें बहुत दिन तक कष्ट उठाना पड़ा था तदनंतर साधन काल के कुछ वर्ष व्यतीत होने पर वारास निवासी मुख्तार श्री कनाईलाल घोषाल के साथ उनका परिचय हुआ था वे एक उन्नत शक्ति साधक थे तथा उन्होंने श्री कृष्ण देव की इस प्रकार के गात्रदाह की बात को सुनकर उन्हें अपने अंग में इष्ट देव के ताबीज धारण करने का परामर्श दिया था ताबीज धारण करने के बाद फिर कभी उनको उस प्रकार गात्रदाह से कष्ट भोगना नहीं पड़ा था